अनोशो टॉक झरत दस हूं दिस मोती नंबर पहला प्रश्न संन्यास कैसे लू सदा सोचता हूं और रुक जाता हूं यह रुकावट क्या है देवेंद्र संन्यास लिया नहीं जाता घट जाता है लोगे तो झूठा होगा घटेगा तो सच्चा होगा संन्यास कोई गणित नहीं है कि सोच विचार के लो संन्यास तो एक मस्ती है पियकड़ों के लिए है होशियारों के लिए नहीं समझदारों के लिए नहीं जरूर तुम अति समझदार हो सोच सोच के रुकते रहोगे सोचना रुकने की प्रक्रिया है सोचे कि चूके सोचने का अर्थ होता है कि जैसे तुम्हें पता ही है कि सन्यास क्या है जिसका पता नहीं है उसके संबंध में सोचोगे कैसे संयास तुम्हारे लिए अज्ञात है उसका कोई अनुभव नहीं स्वाद नहीं स्वाद ले लो फिर सोचना और जिन्होंने स्वाद लिया उन्होंने कभी सोचा नहीं और जिन्होंने सोचा उन्होंने कभी स्वाद नहीं लिया वे सोचने में ही अटके रहते वो तो परमात्मा की बड़ी कृपा है कि कुछ बातें उसने तुम्हारे सोचने पर नहीं छोड़ी नहीं तो मां के गर्भ से भी तुम शायद ही पैदा होते तुम सोचते कि पैदा होना कि नहीं नौ महीने मां के गर्भ के शांत मौन क्षण निश्चिंतता के कोई चिंता नहीं कोई दायित्व नहीं कोई काम नहीं विश्राम के इन्हें छोड़कर कहां जाते हो मन कहता पता नहीं किस उपद्रव में पड़ो इन सुखद घड़ियों को छोड़कर कौन से दुख मोल लेने की ठानी कुछ सोचो कुछ विचारो ठहरो जल्दी क्या है सोच समझ के कल जन्म ले लेना और कल कभी आता नहीं जिस चीज को टालना हो कहना कल लेंगे वो सदा के लिए टल जाती कल यानी कभी नहीं परमात्मा ने जन्म का मामला तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ा देख लिया होगा कि तुम पे छोड़ा तो तुम जन्म लोगे ही नहीं मृत्यु तुम पर नहीं छोड़ी तुम पे छोड़ो तो तुम मरोगे नहीं पृथ्वी पर भीड़ ही भीड़ हो जाएगी टहनी हिलाने की भी जगह न रह जाएगी आदमी एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जाएंगे मृत्यु तुम पर नहीं छोड़ी मृत्यु तुम्हें सूचना नहीं देती कि क्या विचार है मरना है या नहीं, नहीं तो तुम निश्चिंत रूप से ही कहोगे कि सोचूंगा और सोचने का कभी कोई अंत आता है सोचने की प्रक्रिया ज्ञात के संबंध में लागू होती अज्ञात के संबंध में नहीं और सन्यास, जन्म और मृत्यु दोनों से ज्यादा अज्ञात है क्योंकि सन्यास जन्म भी है और मृत्यु भी मृत्यु है अतीत की मृत्यु है व्यतीत की जो जा चुका मृत्यु है मन की अहंकार की और जन्म है निर्हंकार का जन्म है निर्दोषता का सरलता का मृत्यु है मन की और जन्म है साक्षी का जन्म और मृत्यु भी इतने अज्ञात नहीं जितना सन्यास अज्ञात है और देवेंद्र तुम कहते हो सन्यास कैसे लू सोचोगे तो कभी ले ही ना सकोगे यह सवाल कैसे का नहीं है कैसे की बात ही मन की चालबाजी मन कहता है पहले प्रक्रिया तो समझो और प्रक्रियाएं ऐसी हैं कि अनुभव से ही समझ में आती जैसे कोई आदमी कहे कि जब तक मैं तैरना ना सीख लूंगा पानी में ना उतरूंगा तर्कयुक्त है उसकी बात बिना तैरना सीखे पानी में उतरना खतरे से खाली नहीं सिखाने वाला कहेगा कि कम से कम उथले में तो उतरो नहीं तो मैं तैरना कैसे सिखाऊं लेकिन जैसे सीखना है वो कहेगा कि क्या उथला और क्या गहरा कहां उथला गहरा हो जाए कहा पैर सही कहा गलत पड़ जाए मैं तो पहले तैरना सीख लूंगा ही उतरूंगा मुल्ला नसरुद्दीन तैरना सीखने गया था जिस उस्ताद ने तय किया था उसको कि सिखाएगा वो लेके उसे घाट पे पहुंचा काई जमी थी पत्थर पर मुल्ला का पैर फिसल गया गिरा उठा और भागा घर की तरफ उस्ताद ने कहा कि नसरुद्दीन कहां जाते हो तैरना नहीं सीखना नसरुद्दीन ने कहा हो गया अब तो तभी आऊंगा नदी के पास जब तैरना सीख लूंगा अब तो पानी से कोस भर दूर रहूंगा उस्ताद ने पूछा तैरना कहां सीखोगे नसरुद्दीन ने कहा अपने घर में गद्दे तकिया बिछा के अरे हाथ ही पैर पटकने हैं अपनी गद्दी पे पटकेंगे जब तैरना आ जाएगा तो आएंगे नदी के तट पर गद्दी तकिए पर तैरना सीख पाओगे हाथ पैर भला पटको व्यायाम भला हो जाए तैरना नहीं होगा तैरने के लिए तो जल में उतरने का सामर्थ्य जुटाना ही होगा जल से मेरा अर्थ है अज्ञात से सन्यास तुम्हारा अनुभव नहीं जन्मों जन्मों में तुम कभी सन्यासी नहीं हुए यह स्वाद अनचखा है कोई समझाए भी तो समझा नहीं सकता जिसने मिठास नहीं चखी उसे कैसे समझाओ कि मिठास क्या है लाख सिर पटको उसकी समझ में ना आएगा जिसने शराब नहीं चखी उसे लाख समझाओ कि शराब क्या है क्या तुम सोचते हो समझ में आ सकेगा वह मस्ती तो पीकर ही आती है कोई नहीं पूछता शराब कैसे पिए और तुम पूछते हो सन्यास कैसे ले शराब ही है यह।, यह परमात्मा की शराब है यह उस अनंत को पीने का ढंग है ये उस अनंत के प्रति अपनी प्याली को कर देने का उपाय वो तो सुराही लिए खड़ा है कि भर दे तुम्हारी प्याली कल सुना नहीं गुलाल कह रहे थे कि वो तो सुराही लिए घूम रहा है तुम अपनी प्याली छुपाए हो भरना भी चाहे तो कैसे भरे कभी उसके सामने भी प्याली करते हो तो उल्टी करते हो भर भी दे तो तुम्हारी प्याली खाली की खाली रह जाती शराब गिर भी जाती मगर तुम्हारी प्याली प्यासी की प्यासी रह जाती यहां आकर बैठते हो वर्षा हो रही है मगर प्याली तुम्हारी उल्टी रखी होगी सीधी रखो प्याली को ली को सीधी रखने का नाम श्रद्धा उल्टी रखने का नाम संदेह उल्टी रखने का नाम पहले सोच लेंगे समझ लेंगे सब तरह से निश्चिंत हो जाएंगे तब कदम आगे बढ़ाएंगे गारंटी तो कुछ भी हो नहीं सकती और इसकी कोई प्रक्रिया नहीं है सन्यास की कि इस ढंग से लिया जाए सन्यास तो तुम्हारे भीतर इस बात के बोध से फलित होता है कि अब तक जो मैंने किया व्यर्थ किया जैसा मैं जिया व्यर्थ जिया मेरे हाथ में आसार लगा मैं कूड़ा करकट इकट्ठा करता रहा गुलाल कहते ही, हीरा जन्म गमाया हीरे जैसा जन्म था कंकर पत्थर बीनता रहा खिलौनों में उलझा रहा सन्यास तो इस समझ से अपने आप अविर्भूत होता है कि मैं जैसा हूं व्यर्थ तो खोने को क्या है एक चुनौती सही एक अभियान सही उतारेंगे नाव अज्ञात में जब ये किनारा है तो वह किनारा भी होगा एक ही किनारा नहीं होता दूसरा किनारा दिखाई पड़े न दिखाई पड़े मगर होगा जरूर होगा डर तो लगेगा भय भी लगेगा ये छोटी सी नाव ये छोटी पतवारें ये छोटे हाथ ये उतंग तरंगे ये आंधी तूफान ये आकाश में घिरे मेघ कब क्या हो जाएगा ये कड़कती तड़पती बिजली कब टूट पड़ेगी ना पता ठिकाना है हाथ में ना कोई नक्शा है कैसे छोड़ दे नाव नाव उस दूसरे तट के संबंध में जानने से नहीं छोड़ी जाती इस तट को खूब जान लिया कुछ पाया नहीं तो खोने को क्या है अगर डूबे तो डूबे अगर न पहुंचे तो न पहुंचे गमाने को कुछ नहीं है तो घबराहट क्या है इस बोध से आदमी संन्यास ले सकता है कि इस तट पर तो सब व्यर्थता है बंधन है जंजीरें हैं देख लिया बहुत सब स्वाद तिख्त है कड़वा है मगर लोग कड़वे स्वाद के भी आदि हो जाते धीरे धीरे कड़वा स्वाद भी अच्छा लगने लगता है लोग जंजीरों के भी आदि हो जाते तो जंजीरें भी आभूषण मालूम होने लगती लोग काराग्रह के भी आदि हो जाते तो काराग्रह को भी सजा लेते हैं जैसे अपना घर यही तुमने किया है देवेंद्र उसी से अड़चना आ रही सन्यास क्या है यह सवाल नहीं है सन्यास कैसे लें यह सवाल नहीं तुम जो हो अभी उसकी यथार्थता तुम्हें दिखाई नहीं पड़ी जंजीरों को आभूषण मान रहे हो इसलिए पूछते हो कि आभूषण कैसे छोड़ू अगर जंजीरें हैं ऐसा दिखाई पड़ जाए फिर ना पूछोगे कि जंजीरें कैसे छोड़ू जंजीरें कोई पकड़ता है छोड़ ही देता है तुम पूछ रहे हो ये हीरे जवारात कैसे छोड़ू काश तुम्हें दिखाई पड़ जाए कि कंकड़ पत्थर है फिर भी पूछोगे देखते ही छूट जाते अगर तुम्हें साफ अनुभव में आने लगे कि मेरे जीने की शैली मेरे जीने का सलीका मेरे जीने का ढंग केवल व्यर्थ का उत्पादन करता है इससे सार्थकता सृजित नहीं होती इससे ना गौरव निकलता है ना गरिमा सत्य का इससे कहीं कोई संबंध नहीं बनता कोई सेतु नहीं बनता तो तुम एक झटके में इससे छूट जाओगे इसके बाहर हो जाओगी इसे तुमने ही पकड़ा है इसने तुम्हें नहीं पकड़ा है ऐसा नहीं है कि ये सारी व्यर्थ चीजें तुम्हें पकड़े हैं इसलिए तुम पूछो कि कैसे छोड़ें तुम ही इन्हें पकड़े हो इसलिए देखने की बात है दर्शन की बात है दृष्टि की बात है बस केवल दृष्टि की बात है कहते हो कि सदा सोचता हूं और रुक जाता हूं सोचने वाले तो रुकते ही रहेंगे इसमें कुछ विरोधाभास नहीं है तुमने पूछा है तो लगता है तुम्हें विरोधाभास दिखाई पड़ता होगा सदा सोचता हूं और रुक जाता हूं तो तुम्हारे मन में सवाल उठता होगा कि जब इतना सोचता हूं तो फिर क्यों रुक जाता हूं सोचने के कारण ही रुक जाते हो सोचोगे तो रुकते ही रहोगे सोचने से कभी कोई निष्पत्ति निकलती ही नहीं कोई निष्कर्ष नहीं निकलता सोचना बांझ है, उससे कभी किसी चीज का जन्म नहीं होता सोचना ऐसे जैसे कोल्हू का बैल घूमता रहता वर्तुलाकार, उसे लगता है कि चल रहा है चलता भी है मगर क्या खाक चलना है यह वही वहीं घूमता है कहीं पहुंचता तो है ही नहीं विचार की प्रक्रिया कोल्हू के बैल जैसी गोल गोल घूमती वर्तूलाकार चक्कर पे चक्कर खाती रहती तुम कभी सोचने के द्वारा किसी निष्पत्ति पे पहुंचे हु? और अगर तुम विचार करके ही जीवन के काम करने लगो तो एक दिन भी ना जी सकोगे तो श्वास लेते वक्त सोचना होगा कि श्वास लूं या ना लूं। लेने में क्या सार ना लेने में क्या सार मुश्किल में पड़ जाओगे श्वास लेने जैसी सहज प्रक्रिया भी अति कठिन हो जाएगी जीऊं क्यों किस लिए और मरूं तो क्यों किस लिए लेकिन तुम जी रहे हो सांस भी ले रहे हो क्योंकि तुमने इन पर सोचने को नहीं लगाया है इनको तुमने सोचने के बाहर रखा है जो व्यक्ति प्रेम के संबंध में सोचेगा प्रेम नहीं कर पाएगा अटका ही रहेगा सोचता ही रहेगा निर्णय कैसे लेगा प्रेम के संबंध में प्रेम के संबंध में तुम सोचते नहीं जब तुम्हारा प्रेम हो जाता है इसलिए तो हम कहते हैं कि प्रेम हो जाता है करना नहीं पड़ता हो जाता है तो हो जाता है तुम खुद ही चौंकते हो यह कैसे हुआ तुम्हारे बावजूद हो जाता है संन्यास भी प्रेम की घटना है ये जन्म भी है मृत्यु भी है प्रेम भी है ये जीवन में जो भी रहस्यपूर्ण है सबका सारभूत सब में जो सार्थक है सबकी जो आत्मा है वही संन्यास है संन्यास जीवन की सारी सुगंध है लेकिन सुगंध तो उठती रहस्यमय से जिससे हम आश्चर्य विभोर उठते विचार से सुगंध नहीं उठती विचार तो कचरा है कूड़ा करकट उदार बासा है विचार कभी मौलिक नहीं होता और सन्यास तो मौलिक मौलिक यानी मूल से पैदा होता यहां बैठते हो मस्ती किसी दिन पकड़ लेगी प्रतीक्षा करो सोचो मोचो मत राह देखो किसी दिन डोलने लगोगे इतने रिंद यहां बैठे इतने पी चुके लोग यहां बैठे कब तक बचोगे इनके साथ कभी नाचने लगोगे डोलने लगोगे एक दिन अचानक पाओगे कि रंग गए हो इनके रंग में पता नहीं चला किस घड़ी में ये रंग तुम पे बरस गया विचार से मेरे पास आओगे तो आ ही ना पाओगे विचार बाधा है निर्विचार में आओगे तो ही आ सकते हो पूछते हो सोचता हूं सदा रुक जाता हूं यह रुकावट क्या है वह सोचना ही रुकावट है। सोचना कहता है कल ले लेना अभी सोच तो लो रास्ता साफ तो हो जाए जांच परख तो कर लो जो पहले सन्यासी हो गए उनको कुछ मिला है या नहीं उन्होंने कुछ पाया या नहीं चलने के पहले सब हिसाब किताब कर लो पीछे पछताना ना पड़े कल और कल आता कल कभी आया है और ध्यान रखना दूसरों को मिलाया नहीं इसको जानने का भी तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं यह बात स्थूल नहीं धनी आदमी के पास धन दिखाई पड़ता है जो पद पर प्रतिष्ठित है वो पद पर प्रतिष्ठित दिखाई पड़ता है लेकिन सन्यास तो अंतर्तम की बात है ये फूल तो भीतर से खिलता है भीतरी इसकी गंध फैलती ये धूप तो भीतर ही जलती है भीतर इसकी सुगंध उठती हाँ ऐसे पहचाना जा सकता है अगर तुम्हारे भीतर भी ये सुगंध उठी हो तो दो मस्ताने जब मिलेंगे तो पहचान लेते हैं एक दूसरे को दो रिंदों को एक दूसरे को पहचानने में दिक्कत नहीं आती वो एक दूसरे की भाषा तत्क्षण समझ लेते लेकिन तुम बाहर से खड़े होकर दूर से जांचना चाहोगे तो ये अनुभव कोई विषय नहीं है जिसका तुम बाहर से निरीक्षण कर सको किसके भीतर प्रेम घटा है इसको बाहर से कैसे जानोगे घटा हो कि सिर्फ कहता ही हो क्या पता सुंदर से सुंदर गीत भी गाता हो प्रेम के तो भी क्या पक्का है कि प्रेम घटा हो अक्सर तो यही होता है जो प्रेम के गीत गाते उनको प्रेम नहीं घटा होता गीत गा के अपने को समझाते हैं सांत्वना देते हैं। प्रेम तो घटा नहीं गीत गा के ही मन को बुलाते गीत परिपूरक है क्या पक्का है कि किसी के भीतर आनंद घटा है घटा है या नहीं मुस्कुराहटों से पहचानोगे मुस्कुराहट तो चारों तरफ दिखाई पड़ती तुम भी जानते हो भली भांति कि भीतर कोई मुस्कुराहट नहीं होती फिर भी बाहर तुम मुस्कुराते हो मुस्कुराहट तो सामाजिक व्यवस्था है उपचार है शिष्टाचार है संस्कृति है चार आदमियों में बैठे तो क्या रोना क्या दुख रोना मुस्कुराते हो मगर उनको तो धोखा होगा कि मुस्कुराते हो तो बड़े आनंद में होगी फ्रेडरिकसे ने कहा है कि मैं जब मुस्कुराता हूं तो धोखा मत खाना मैं मुस्कुराता ही तब हूं जब मैं डरता हूं कि अगर न मुस्कुराया तो रोने लगूंगा आंसुओं को रोकने के लिए मुस्कुराता हूं निस्से की बात में बड़ी अंतर्दृष्टि है कहीं आंसू ना झलकने जल... लगे कौन आंसू गिराना चाहता दूसरे के सामने कौन इतना दिनहीन होना चाहता है नहीं लोग अपने आंसू पी जाते आंसुओं को घोंट देते हैं भीतर कंठ के नीचे दबा देते हैं रुदन को और ओंठों पर मुस्कुराहट पोत लेते हैं रंगी हुई मुस्कुराहट स्त्रियां तुम देखते हो ना लिपस्टिक लगाए हुई घूम रही वो बड़ा प्रतीक है ओठों की लाली से क्या लेना देना है लिपस्टिक से भी काम चल जाता है रंग लिए ओठ दूसरों को लाल दिखाई पड़ने लगे बस बहुत तुम जरा गौर से करना देखना लिपस्टिक लगे हुए जितने भद्दे बेहुदे, क्रूप मालूम होते उतने कोई ओंठ नहीं मालूम होंगे क्योंकि झूठ से ज्यादा क्रूप और क्या होगा मगर स्त्रियों को मूढ़ता चढ़ी हुई सिर पर उनको ख्याल है कि बड़े सुंदर ओठ मालूम हो रहे चेहरे रंगे हुए पाउडर पोता हुआ है एक बंगाली प्रोफेसर मुझसे मिलने आते थे एक दिन मिलने आए कहके गए थे कि मेरी पत्नी को भी साथ ला रहा हूं मैंने पूछा कि पत्नी का क्या हुआ अकेले आप उन्होंने कहा कि चले तो हम दोनों थे घर से लेकिन वो वापस लौट गई क्योंकि बूंदाबांदी होने लगी मैंने कहा जब तुम आ गए बूंदाबांदी में तो पत्नी क्यों नहीं आ सकी उसने कहा कि बाप से क्या छिपाना उसका सब पोता हुआ पाउडर बह गया लकीरें बन गई चेहरे पे। तो मैंने भी कहा कि तू जा घर वापस, वही अच्छा लोग पोते हुए हैं लोग जैसे नाटक के मंच पर है मुखोटे लगाए हुए हैं लोगों ने तुम उनकी हंसी के धोखे में मत आ जाना और तुम उनके रोने के धोखे में भी मत आना क्योंकि वक्त जरूरत वो रोते भी और भीतर उनके आंसू ना हो मैं एक घर में मेहमान था वहां एक मृत्यु हो गई घर में एक ही महिला थी कोई भी आता उठने बैठने वाला तो वो दहाड़ मार के रोती मैं बड़ा हैरान हुआ कोई एकदम दहाड़ मार देती अभी दो मिनट पहले ठीक ठीक बात कर रही थी जैसे कोई आया एकदम दहाड़ मार देती और तब मैं समझा कि घूंघट भी बड़ा उपयोगी जल्दी से घूट खींच लेती और एकदम दहाड़ मार देती क्योंकि बिना घूंघट एकदम दहाड़ मारोगे तो चेहरे पर दिखाई पड़ जाएगा कि चेहरे पे तो कहीं कोई बाव आ नहीं रहा ना कोई आंसू ना कुछ सर्दी के दिन थे मैं बाहर धूप में बैठा रहता उसने मुझसे कह रखा था कि ही कोई आए घंटी बजा देना मैंने पूछा क्यों उसने कहा फिर देखना मैं क्या दहाड़ मार सच में वो कुशल थी लोग अभिनय कर रहे हैं क्या पक्का खुश है दुखी है, चिंतित है। कुछ पक्का तुम बाहर से पता नहीं कर सकते इन साधारण बातों का पता नहीं कर सकते तो भीतर सन्यास जन्म है प्रेम उमगा है परमात्मा की प्यास जगी ऐसे अत्यंत गहन अत्यंत गहरे अनुभवों की कोई परख बाहर से नहीं हो सकती सोचोगे भी तो क्या खाक सोचोगे सोचना तुम्हारा सिर्फ तरकीब है तुम इतने हिम्मतवर भी नहीं हो कि साफ कह सको कि मुझे सन्यास नहीं लेना इतनी हिम्मत तो जुटाओ इतनी जिसने हिम्मत जुटाई वो शायद किसी दिन सन्यास लेने की हिम्मत भी जुटा ले। लेकिन लोगों की नपुंसकता बड़ी गहरी वो ये भी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि मुझे सन्यास नहीं लेना तो वो अपने को ऐसा दुविधा में डाले रखते कि लेना तो जरूर है लेंगे एक दिन लेंगे मगर वो दिन अभी नहीं आया है कल लेंगे परसों लेंगे अभी और थोड़ा संसार को जी लें अभी जल्दी क्या है कौन जाने संसार में कुछ हो ही थोड़ा और खोद लें शायद खजाना मिल जाए एक बार और उपाय कर लें तुम्हें सिखाया ही गया है कि किए जाओ उपाय बार बार किए जाओ उपाय हार को हार ना मानो कितने ही हारो फिर फिर उठाओ फिर झाड़ के धूल फिर लग जाओ दौड़ने में एक न एक दिन पहुंचो के तुम्हारे इतिहास की किताबें तुम्हें ऐसे उदरण देती मोहम्मद गजनी सत्रह दफे हारा अट्ठारहवीं दफे जीत गया और कैसे उसे अट्ठारहवीं दफे जीतने का ख्याल आया हार के सत्रहवीं दफा एक गुफा में छिपा हुआ बैठा था दुश्मनों से बचने के लिए उसने एक मकड़ी को जाला बुनते देखा वो दफे गिर गिर गई जाला ना बना अठारवी दफे जाला बन गया गजनी ने कहा वाह, ये ईश्वर का संकेत सत्रह दफे मैं भी हार एक कोशिश और फिर गजनी जीत गया स्कूल में हम बच्चों को समझाते लगे जाओ सतरवें दफा हारे हो तो भी कोई फिक्र नहीं अठारवी दफ़ा जीतोगे लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें जीत होती ही नहीं हो ही नहीं सकती अठारवी दफे भी गजनी कहां जीता जीत में रखा क्या है यह कोई जीत कि थोड़ा धन लूट लिया इधर से उधर कर दिया आखिर मर जाएगा और सब पड़ा रह जाएगा मुल्ला ने सुरुद्दीन के घर में एक रात चोर घुसा चोर सामान इकट्ठा कर रहा था मुला ने जल्दी से अपना कंबल जमीन पर बिछा दिया वो चोर जब सामान इकट्ठा करके ढूंढने लगा कि कोई चादर इत्यादि मिल जाए बांध के ले जाऊं तो कंबल बिछा हुआ मिला थोड़ा डरा भी अभी अभी मैं आया था तब तो कंबल बिछा नहीं था ये आदमी कंबल ओढ़ के सोया हुआ था अभी आदमी ऐसे ही अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है बिना कंबल के और कंबल जमीन पे बिछा दिया है मगर ये समय कोई सोच विचार का था नहीं जल्दी से उसने सामान बांधा और चलने लगा मुल्ला भी उठा और उसके पीछे हो लिया पीछे किसी की आवाज सुनकर उसने लौट के देखा वही आदमी जो बिस्तर पर सोया था पहले कंबल ओढ़े था फिर बाद में कंबल बिछा के लेटा था अब चोर जरा घबराया उसने कहा कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे मुल्ला ने कहा पीछे क्यों आ रहा अरे भाई अकेला मैं ही बचा हुआ और घर बदलने की मैं बहुत दिन से सोच रहा था सो घर बदल रहा हूं सामान तुम सब ले ही आए सो मैं भी आ रहा हूं जहां तुम रहोगे वहीं हम रहेंगे चोर तो बहुत घबराया उसने तो पोटली नीचे रख दी उसने बाबा तू अपना सामान ले ले मुलाने का डरने की कोई जरूरत नहीं अरे घर बदलता तो आदमी नौकरी पर लगाना पड़ता सामान ढोना पड़ता तू मुफ्त में किए दे रहा है काम और घर भी ढूंढने की झंझट से बचे कहीं तो रहता ही होगा जब इतना सामान ले जा रहा तो कहीं तो रहता ही होगा उठा पोटली चल घबराने की कोई जरूरत नहीं हम इसको चोरी नहीं कहते मुल्ला ने कहा तू फिक्र मत कर हम सिर्फ घर बदलना कहते वो ठीक कह रहा है इधर का उधर कर दिया सामान सफलता हो गई रुपए इस तिजोरी में सो उस तिजोरी में रख दिए सफलता हो गई एक जेब में से रुपए निकाल के दूसरी जेब में रख लिए सफल हो गए कहां सफलता है संसार में संसार असफलता का नाम है ना तो सत्रह बार में ना अठारह बार में ना सत्रह सो बार में ना अठारह सो बार में कभी सफलता यहां न मिली है न मिल सकती है सारे बुद्धों का यह अनुभव है मगर हम टालते हम कहते थोड़ा और कोशिश कर लें। ऐसा ही देवेंद्र तुम सोचते हो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 रात न रुचती स्वप्न न भाता दिवस सरी दिवस न जाता लगता पहले मैं भी था कुछ पर अब कुछ भी याद न आता सच कितना मजबूर हुआ हूं अपने से भी दूर हुआ हूं हु। एक विस्मरण और जोड़ दूं। ओ मेरे विश्वास रुको तो केवल इतनी कथा हमारी अथ पर इति की पहरेदारी कभी समरना चाहा होगा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 रोक रहे हो सोच सोच के रोक रहे हो तुम सोचते हो सोच सोच के संन्यास लोगे और मैं कह रहा हूं सोच सोच के तुम रुकते रहोगे जितना सोचोगे उतना रुकते रहोगे तुम्हारा अपने जंजीरों से बड़ा मोह मालूम पड़ता है तुम्हारा अपने अज्ञान से बड़ा लगाव मालूम होता है जहर पीते हो मगर अमृत समझ रहे हो अमृत पीने की बात उठती तो कहते सोचोग सोचोगे मुला नीन की पत्नी एक दिन जब बहुत घबरा गई उसके शराब पीने से सुने नहीं माने नहीं सब कर चुकी झगड़े उपद्रव समझाना बुझाना प्रेम घृणा सब हो चुका है लेकिन मुल्ला है कि अपनी जिद पे अड़ा सराबी बड़े संकल्प होते अगर दुनिया में संकल्प देखना हो तो सराबियों में देखो लाख करो उपाय वो, वो फिर पी पा के आ जाएंगे तो एक दिन गुस्से में आखिरी उपाय करने वो शराब घर पहुंच गई मुल्ला ने पत्नी को देखा तो घबराया शराब घर में भले घर की स्त्री आए और भी शराबी चौंके शराब घर का मालिक भी चौंका पत्नी आके उसके बिल्कुल बगल में बैठ गई उसने कहा कि आज मैंने भी त्याग किया कि मैं भी पीना शुरू करती हूँ या तो तुम रुको या मैं पीना शुरू करती हूं इसके पहले कि मुल्ला कुछ कहे उसकी जबान खोले वो तो ऐसा कुछ घबरा गया किम कर्तव्य बिमूर कि बोलती बंद हो गई एक तो बीबी को देख के वैसे ही बोलती बंद हो जाती आदमी की शराब घर में समझ में नहीं आया क्या कहे क्या ना कहे कि मुल्ला की पत्नी ने ओंडली शराब और घटागट पी गई पानी तक ना मिलाया सोडा तक ना मिलाया मिलाने का उसको पता भी नहीं था कड़बी शराब एक ही घूंट भीतर गया कि बोतल नीचे पटक दी और कहा कि अरे इस जहर को इस कड़वे जहर को तुम रोज पीने आते हो मुल्ला निश्चिंत हुआ मुस्कुराया और बोला और तू समझती थी कि हम मजा करने आते अरे ये बड़ी कठिन तपश्चर्या है ये बड़ी मुश्किल से सदती यह हर किसी के बस का रोग नहीं घर जागर लेकिन शराब भी अगर रोज पीते रहो तो कड़बी नहीं मालूम होती धीरे दीर धीरे वह स्वाद भी रचपच जाता है धीरे दीर धीरे उसमें एक माधुरी प्रकट होने लगता है सिर्फ आदत के कारण पहली दफा किसी को सिगरेट पिलाओ खांसी आएगी आंख में आंसू आ जाएंगे गला रुंध जाएगा और ये आदमी कुछ दिन पीता रहे फिर एक दिन सिगरेट ना दो तो आंख में आंसू आते क्या हो गया इसको अभ्यस्त हो गए देवेंद्र अभ्यस्त हो गए हो तुम एक तरह की जीवन व्यवस्था के सन्यास एक नई जीवन व्यवस्था है तुम्हारी आसक्ति पुराने से टूट जाए तो ये छलांग घट सकती है छलांग कहता हूं इसको ये बिल्कुल अज्ञात में कुंदना है ये दुस्साहस है ये जुआरियों का काम है ये सब कुछ दांव पे लगा देना है लेकिन जो दांव पे लगाते वे बहुत कुछ पाते ऐसा कुछ पाते हैं जो पाने योग्य ऐसा कुछ पाते हैं जिससे मृत्यु भी तुमसे छीन नहीं सकती दूसरा प्रश्न तरु जब सूत्र गाती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी की तैयारियां हो रही लेकिन आज जब गा रही थी तो ख्याल आया कि सन्यास तो सगाई ही है प्रीति सन्यास ही सगाई है और तो सब सगाई के बहाने और सब नाते झूठ सब रिश्ते झूठ और तो सब बच्चों के खेल सहनाई बजी, यज्ञ हवन हुआ पंडित पुरोहित आए सात चक्कर लगवाए मंत्र पढ़े गए धूप दीप जले शोरगुल मचा बैंड बाजे बजे और सगाई हो गई यह सब खेल है ये सिर्फ दो आदमियों को इस बात का भरोसा दिलाना है कि अब तुम जुड़ गए ऐसे कहीं कोई जुड़ता है इतना सस्ता कहीं कोई जुड़ना है कि सात चक्कर लगाए अगर सात से जुड़ते हो तो चौदह लगाओ इक्कीस लगाओ जुड़ते ही चले जाओ सात चक्कर तो बहुत काम में आए नहीं लोग ऐसे ही ढीले पोले जुड़े ठीक से जुड़ नहीं पाते कम से कम इक्कीस लगाओ मगर कितने ही लगाओ चक्कर ही है जितने ज्यादा लगाओगे उतने घन चक्कर हो जाओ एक सज्जन तलाक लेना चाहते थे वो मुझसे पूछने लगे कि तलाक लेना है मगर कैसे लूं? अरे सात चक्कर लगाए तो मैंने कहा क्या बिगड़ा उल्टे लगा लो खोल लो खत्म करो गांठ लगाई फिर उसको खोलने में कितनी देर लगती उल्टे ढंग से खोल लो बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तो फिर से सहनाई बजवा दो फिर बैंड बाजा उल्टी धुन उलट बांसी कि बांसरी बज रही मगर उल्टी तरफ से बजा रहे हैं और जल्दी से उल्टे चक्कर लगा के झंझट खत्म करो जय राम जी अपने रास्ते पे लोगे चक्कर ही लगाए ना और तो कुछ नहीं किया उन्होंने और कुछ नहीं किया चक्कर में क्या होना है? सन्यासी सगाई यह परमात्मा से सगाई है संसार की सगाइया क्या काम आती संसार की सगाइया अपने को बहला रखने के उपाय सगाई की तो आकांक्षा है जरूर भीतर जुड़ना चाहते हैं हम शाश्वत से एक ऐसा नाता चाहते हैं जो टूटे नहीं टूटे ही नहीं उसी की तलाश में हम बहुत से नाते बनाते हैं जो सब टूट जाते और ना भी टूटे तो भी हम घसीटते रहते मगर उनसे तृप्ति नहीं हो पाती समझाया जाता रहा सदियों से स्त्रियों को कि पति परमात्मा जरा भूल है उस वचन में परमात्मा पति है ऐसा कहो तो ठीक लेकिन तुम कहते रहे पति परमात्मा है वो गलत पति क्या खाक परमात्मा होगा पति तो पति भी हो तो बहुत एक महिला 80 साल की महिला डॉक्टर के यहां गई डॉक्टर भी बड़ा हैरान बहुत जांच पड़ताल की उसने कहा क्षमा करो मुझे भी भरोसा नहीं आता मगर आप गर्भवती हैं पत्नी ने कहा क्या कहते हो उस महिला ने कहा क्या कहते हो मैं 80 साल की हूं और मेरे पति 90 साल के गर्भवती में हो कैसे सकती हूं डॉक्टर ने कहा हैरान तो मैं भी हूं मगर कभी कभी दुर्घटनाएं घट जाती मजबूरी सब तरह से परीक्षा कर ली और कोई बीमारी नहीं तुम सिर्फ गर्भवती हो पत्नी ने कहा कही भी खूब रही उसने कहा क्या मैं फोन कर सकती हूँ अपने पति को दफ्तर उसने फोन किया कहां कहा कह रहे खूसट बुड्ढे तूने मुझे गर्भवती कर दिया उधर से कपती हुई डरती हुई आवाज आई कौन फोन कर रहा है क्योंकि खूसट कितनी ही हो मगर और भी नाते रिश्ते होंगे घबराया है कि फोन कौन कर रहा है पति खाक परमात्मा होंगे न पत्नी देवी है न पति देवता है परमात्मा जरूर पति है और सन्यास परमात्मा से जुड़ जाने का नाम है और परमात्मा की दृष्टि से न तो कोई पुरुष है न कोई स्त्री परमात्मा ही एकमात्र पुरुष है प्रतीक के अर्थ में और सब तो स्त्रियां हैं इस अर्थ में स्त्रियां के सभी को अपने भीतर परमात्मा को आमंत्रित करना है निमंत्रण देना है झुकना है परमात्मा के प्रति समर्पित होना है प्रीति तुझे ठीक लगता है कि तरु जब गाती है तो जैसे तरे शादी की तैयारियां हो रही शादी की ही तैयारियां हो रही लेकिन साधारण शादी की नहीं यह सन्यास की ही तैयारियां हो रही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 रोम रोम पर एक अजानी सी सेहरन का पहरा दृष्टि परिधि में भी न रहा जो सांसों का आगार बन गया आश्वासन के शब्द पखेरु वचनों की शाखों पर चहके अभिलाषा के कमल वनों में सुरभित धीरज पदपद महके उग आए हैं बोल प्यार में उग आए हैं बोल प्यार के भोले भाले प्रणय अजिर में नाम किसी का अनजाने ही गीतों का आधार बन गया अंतर के दर्पण में मैंने ज्योति विनिंदक रूप उतारा पर असीम को सीमित करना सहज नहीं इससे मैं हारा निर्वसना असफल देखाए हाथ उठाकर गगन निहारे चित्र किसी का प्राण अजाने मेरा ही आकार बन गया यहां तो प्रार्थना की जा रही है ये सब गीत प्रार्थनाएं यहां तो हाथ आकाश की तरफ उठाए जा रहे हैं यहां तो झोली फैलाई जा रही परमात्मा के सामने की बर्दे आज जो अपरिचित है बिल्कुल अपरिचित है उससे ही सगाई होनी जो बहुत दूर मालूम होता है उसे ही पास लाना है जिससे हमारे सारे संबंध टूट गए उससे फिर से संबंध निर्मित करने जिसे हम विस्मृत कर बैठे उसका पुनः स्मरण करना उसकी सुरति जगानी और प्रीति तुझे तो प्रीति का नाम दिया इसीलिए प्रेम तेरा पथ है प्रेम तेरा मार्ग है होने दे परमात्मा से सगाई और जब मैं कहता हूं परमात्मा से सगाई होने दे तो मेरा कुछ ऐसा अर्थ नहीं कि इस जगत में किसी को प्रेम मत करना क्योंकि जगत भी वही है और जगत में जो है वे सब उसी के ही रूप खूब प्रेम करना जी भर के प्रेम करना प्रेम कहीं रुके ही नहीं बस इतना ख्याल रखना कोई प्रेम पर दीवान ना हो प्रेम बढ़ता ही रहे फैलता ही रहे जैसे हम एक कंकड़ फेंकते हैं झील में छोटा सा वर्तुल उठता है फिर फैलता चला जाता दूर दूर तक अनंत तक ऐसे ही प्रेम चाहे एक व्यक्ति के साथ क्यों ना हो लेकिन फैलता चला जाए दूर दूर तक अनंत को छू ले तो ही तृप्ति मैं तुम्हारे मन सुमन में प्रीति बन महकू चू पढ़ू अंजलि सरो में लाजकलित मधुकरों में आज अपनापन डुबो दूं दु। सुरभि चर्चित निर्झरो में मैं तुम्हारे दृग गगन में स्वप्न बन महकूं प्रीति बन महकू गुनगुनाऊं सप्त स्वर में राग रंजित मीण कर में कभी आरोह में गमकू कभी अवरोह के वर में मैं तुम्हारे छंद वन में गीत बन चहकूं प्रीति बन महकूं वचन तोड़ू संवरण के मौन के अंतकरण के स्पर्श के संकेत से ही बज उठे नूपुर चरण के मैं तुम्हारे प्रणयपण में प्राण बन दहकूं प्रीति बन महकूं प्रीति इन सूत्रों को याद रख मैं तुम्हारे मन सुमन में प्रीति मन महकूं मैं तुम्हारे दृक गगन में स्वप्न बन बहकूं मैं तुम्हारे छंद बन में गीत बन चहकूं मैं तुम्हारे प्रणय प्रण में प्राण बन दहकूं प्रीति बन महकूं मेरा सन्यास जीवन विरोधी नहीं मेरा संन्यास जीवन के साथ अनंत प्रेम है जीवन का त्याग नहीं मूर्ता का त्याग जीवन का त्याग नहीं अज्ञान का त्याग जीवन का, का त्याग नहीं मूर्छा का त्याग जीवन का त्याग नहीं घृणा का ईर्षा का वैमनस्य का त्याग घर द्वार छोड़कर नहीं भाग जाना है द्वार ने क्या बिगाड़ा है छोड़ना हो कुछ तो भीतर का अंधेरा छोड़ो भीतर की बेहोशी छोड़ो भीतर होश का दिया जलाओ भीतर कमल खिलाओ आनंद के प्रेम के उत्सव के मेरा सन्यास निश्चित ही सगाई है तीसरा प्रश्न कल से पड़ोस में ही लाउड स्पीकर लगाकर कोई प्रवचन में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है उसका उपद्रव आज भी जारी क्या इसे रोका नहीं जा सकता है, प्रेम चैतन्य बहुत कठिन ये 26 जनवरी का मौसम नेतागण किसी तरह साल भर अपने को रोक के रहते आखिर उनकी भी होली दिवाली आनी चाहिए ये समझो होली है बुरा ना मानो उनको बकवास कर लेने दो और यह तो कुछ भी नहीं पिछले साल तो और भी गजब हुआ था पड़ोस के लोगों ने एक वयोवृद्ध नेताजी से 26 जनवरी को झंडा फहराने का निवेदन किया नेचादी ने प्रसन्न होकर कहा ठीक मेरे पास एक पुराना झंडा पड़ा है मैं भी नौकर को भेजकर स्कूल के मैदान में गड़वा देता हूं नया खरीदने की क्या जरूरत है मैं सुबह आ जाऊंगा फहराने आप लोग कुछ फिक्र ना करिए नेताजी ने नौकर से झंडा गढ़ा आने को कहा नौकर था सराबी। आखिर नेताजी का नौकर ठहरा भूल गया रात तीन बजे उसे याद आई बेचारा घबड़ाकर झंडा गड़ा आया गलती केवल इतनी हुई कि तिरंगे झंडे की जगह रात के अंधेरे में वो अपनी पत्नी का पेटी कोट है। सुबह जब नेताजी ने रस्सी खींची तो पेटी कोट हवा में लहरा उठा। भीड़ ने उचक उचक के तालियां पीटी नेताजी बोले भाइयों और बहनों गणतंत्र दिवस मुबारक हो फिर उन्होंने झंडे की तरफ इशारा करके कहा यही है वह राष्ट्रीय प्रतीक जिसकी छत्रछाया में हम पिछले तीस सालों से पल रहे हैं, हमें इस पर नाज दुनिया में किसी भी राष्ट्र का प्रतीक इतना सुंदर नहीं लोग ये सुनकर हंस हंस कर, कर लोटपोट हो गए भीड़ को इतना खुश देखकर नेताजी को भी जोश आ गया वे झंडे की तरफ हाथ उठा बोले यही है वह जिस पर मैंने अपनी सारी जवानी नचावर कर दी इसी की इज्जत बचाने के लिए मैं भी तीन बार जेल गया सच कहता हूँ मैंने तो कसम खा ली थी कि जीऊंगा तो इसके लिए और अगर मरना पड़ा तो मरूंगा भी इसी के लिए भीड़ को बहुत मजा आया नेताजी ने कहना जारी रखा यद्य भी एक कपड़े का टुकड़ा ही है मगर इसमें ऐसे ऐसे राज छिपे इसके पीछे सुभाष चंद्र और भगत सिंह जैसे कई मर्दों ने अपने प्राण तक कुर्बान कर दी अरे ये चीज ही ऐसी कि इसे देखकर खून जोश मारता है, जवानी नहीं बूढ़ों की रगों में भी गर्मी आ जाती तालियों की करतल से मैदान गूंज उठा, नेताजी बोले आप सब लोग इतने उल्लास से भर के अपने राष्ट्रीय प्रतीक को इतने प्रेम भाव से देख रहे हैं यह जानकर मैं अति आनंदित हूं जब यह हवा में लहराता है और ऊपर नीचे उठता गिरता है तो सभी भारतीय नागरिक मुग्ध भाव से टकटकी बांध कर देखते रह जाते इसी से यह ज्ञात हो जाता है कि हमारे देशवासियों के मन में भारत माता के प्रति कैसी पवित्र भावना है और जब हम इसे ऊपर उठाकर सांझ से सड़कों पर चलते हैं, तो क्या जवान क्या बूढ़े सभी आह्लादित हो उठते और इस तरह भारत माता के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा व्यक्त करते लोग बहुत शोरुल करने लगे नेताजी ने कहा भाइयों और बहनों बस एक बात और कह के मैं आज का भाषण खत्म करता हूँ फिर हम इसके बाद जनगणमन करेंगे मुझ बूढ़े की यह प्रार्थना है कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे ऊपर कफन की जगह इसी को गढ़ा देना ताकि जिसे जिंदगी भर चाह मरते वक्त उसी के नीचे लेटने की मेरी आत्मा को संतोष मिले जय हिंद और अब मैं जाता हूं उस हराम जादे नौकर की तलाश में जो कि झंडे की, की जगह लगता है भारत माता का पेटी को डंडे से बांध गया एक आध दिन साल में बेचारों को मौका मिलता है उनको थोड़ा शोरगुल कर लेने दो और ये मत सोचो प्रेम चेतन कि वो कोई यहां चल रहे प्रवचन में बाधा डालने की चेष्टा कर रहे हैं वो तो अपना बुखार निकाल रहे हैं उन्हें किसी को बाधा डालने से कोई प्रयोजन नहीं ये दो ही तो अवसर आते हैं उनको पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी बख जो बकना हो कहने जो कहना हो एक तो नेता और फिर मराठी भाषा मराठी भाषा में प्रेम भी किसी से करो तो ऐसा लगता है झगड़ा कर रहे हो। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि मराठी में प्रेम कैसे करते होंगे? ऐसा लगता है कि मारपीट हुई अब बस होती है मारपीट उनकी चिंता ना करो उनसे कुछ बाधा पड़ भी नहीं रही है चौथा प्रश्न ये दिल ये जहा ये जिंदगी तेरी एक नज़र पर निसार है मुझे क्यों ना हो तेरी जुस्त जू जु। तेरी जुस्त जू जु में करार है मैंने पी है मुझको है कुछ खबर तेरी एक नज़र में है क्या असर कभी देखता हूँ कि हैं मस्तियाँ कभी देखता हूं कि कुमार है कृष्ण चैतन्य मैं कोई शास्त्र नहीं समझा रहा हूं न सिद्धांतों में मेरी रुचि है मैं तुम्हें जानकारियां नहीं दे रहा हूं अपना हृदय खोल के तुम्हारे सामने रख रहा हूं जो रस मैंने पिया है उस रस की थोड़ी सी गंध भी तुम्हें मिल जाए एकांत बूंद भी तुम्हारे कंठ से उतर जाए तो बस फिर तुम चल पड़ोगे तलाश में उस सागर की जिससे उस बूंद का आगमन हुआ है सदगुरु तो एक बूंद है परमात्मा के सागर की थोड़ा सा स्वाद तुम्हें देने की चेष्टा है यहां बैठ के हम कोई तत्व चर्चा नहीं कर रहे यहां बैठ कर तो हम जो मुझे मिला है उसके लिए तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूं पुकार दे रहा हूं आवाहन दे रहा हूं कि तुम्हें भी मिल सकता है तुम्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं तुम पर ही तुम्हें श्रद्धा करवाना चाहता हूं तुम पर ही तुमने श्रद्धा खो दी तुम ये भूल ही गए हो कि तुम क्या हो सकते हो तुम वही नहीं हो जो तुम दिखाई पड़ रहे हो बहुत कुछ बीज की तरह तुम्हारे भीतर पड़ा है जैसे भूमि चाहिए ठीक मौसम और ठीक माली मिल जाए तो तुम्हारे भीतर हजार हजार रंग के फूल खिल सकते तुम इंद्रधनुष बन सकते हो जो पृथ्वी और आकाश को जोड़ दे तुम सतरंगे हो तुम्हारे भीतर बहुत गंध है और तुम भटके फिर रहे हो जैसे कस्तूरी मृग भागा फिरता है उसे पता ही नहीं कस्तूरी कुंडल बसे कि उसके भीतर ही उसकी नाभि में ही कस्तूरी बसी है इतनी ही तुम्हें याद दिलाना चाहती चाहता हूं कस्तूरी कुंडल बसे बस मेरी सारी चेष्टाएं इस एक छोटे से सूत्र में कबीर के समझ आती तुम यहां वहां दौड़ रहे हो भागे भागे फिर रहे हो रुकते ही नहीं ठहरते ही नहीं कहना चाहता हूं कि रुको ठहरो थोड़ा भीतर झांको जिससे तुम तलाश रहे हो वो वहां मौजूद है तुम्हारी खोज के पहले से मौजूद है तुम जिसे खोजने चले हो वो खोजने वाले में ही छिपा है तुम्हारा परम धन तुम्हारे भीतर प्रभु का राज तुम्हारे भीतर है और ये जिस दिन स्मरण आता है उस दिन मस्ती में डोल उठता हृदय बाछे खिल जाती तुम कहते हो ये दिल ये जागी एक नजर पर निशार है अगर तुम मेरी आंखों को पहचान सको तो मेरी आंखों में तुम्हें मैं नहीं दिखाई पड़ूंगा एक गहराई दिखाई पड़ेगी जो तुम्हारी ही है मेरी आंखें दर्पण हो जाएंगी तुम्हें अपना ही चेहरा दिखाई पड़ेगा अपना ही मौलिक चेहरा और तब तुम तो मस्त ना हो जाओगे तो क्या होगा तुम आनंदित न हो जाओगे तो क्या होगा तुम नाच ना उठेगो तो क्या होगा तुम कहते हो मुझे क्यों न हो तेरी जुस्तू तेरी जुस्तू में करार है। खोज होती ही तब जुस्तजू होती ही तब है जब थोड़ा सा रस लग जाता थोड़े से प्राण उस गीत की कड़ियों को पकड़ने लगते उस संगीत में रमने लगते हरी रस में भीगने लगते तुम कहते हो मैंने पी है मुझको है कुछ खबर निश्चित ही यह पीना ऐसा है कि इसमें बेहोशी नहीं आती होश आता है ये शराब ऐसी इसमें तुम सोते नहीं जाग जाते हो सदा को जाग जाते हो जो सुला दे जो बेहोश कर दे उस शराब से बचना जो शराब जगा दे और ऐसा होश ला दे कि तोड़ना भी चाहो तो ना टूट सके ऐसी शराब जी भर के पीना तुम कहते मैंने पी है मुझको है कुछ खबर तेरी एक नजर में है क्या आसर कभी देखता हूं कि है मस्तियां कभी देखता हूं कि खुमार है पर तुम्हें याद दिला दूं कि जो तुम देखते हो वो तुम्हारी ही छवि है भूल के भी ये मत सोच लेना नहीं तो तुम मुझ पर निर्भर हो जाओगे ये मत सोच लेना कि वो खुमार मेरा है कि वो मस्ती मेरी अन्य पर निर्भरता पैदा हो जाती और सदगुरु है इसलिए कि तुम्हें सारी पर निर्भरताओं से मुक्त कर सके अगर तुम गुरु के प्रति निर्भर हो जाओ अगर उसके पास बैठो तो आनंदित और दूर जाओ तो दुखी हो जाओ तो ये गुरु के पास बैठना ना हुआ गुरु के पास बैठने का अर्थ यही है कि तुम ये राज सीख लो कि तुम जहां हो वहीं आनंदित गुरु के पास बैठना तो सिर्फ पाठ सीखना है एक दफा सीख लिया जैसे बच्चों को हम सिखाते कि गा गणेश जी का आजकल नहीं सिखाते आजकल कहते हैं गा गधे का क्योंकि भारत हो गया है सेकुलर धर्मनिरपेक्ष निरपेक्ष गणेश जी का तो नाम नहीं ले सकते गणेश जी तो किसी धर्म के प्रतीक है गधे का नाम लिया जा सकता है जैसे गधा सर्वधर्मों का प्रतीक जैसे गधे में सर्वधर्म संभाव पैदा हुआ है गा गधे का या गा गणेश का कुछ भी हो बच्चों को सिखाने के लिए कोई बहाना चाहिए उससे सीधा गा कहो तो नहीं समझ में आएगा गा गधे का कहो तो फौरन समझ जाता है क्योंकि गधे को वो पहचानता है गधे को वो जानता है गधे को चलते फिरते उसने देखा है गधे का चित्र उसकी आंखों में गा उससे जुड़ जाता है गधे के बहाने वो गा को समझ जाता है हालांकि गा पर गधे की कोई बपोती नहीं फिर ये बच्चा बड़ा हो जाए और जब भी कहीं गा पढ़े तो पहले कहे गा गधे का फिर पढ़े तो तुम कहोगे ये पागल है। वो तो सिखाने की बात थी वो तो शुरुआत थी वो तो निमित्त था उसे भुला देना है जब सीख गए पढ़ना तो फिर बार बार गा गधे का अगर हर चीज में ये जोड़ना पड़े तो तुम पढ़ोगे कैसे फिर तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा पढ़ना असंभव ही हो जाएगा अगर हर वर्ण के साथ तुम पुरानी याददाश्तें जारी रखो अब तो तुम्हें याद भी ना होगा कि स्कूल में तुम्हें, तुम्हें जो शब्द सिखाए गए थे किस तरह सिखाए गए थे आ आम का और आम की तस्वीर बनी थी अब अगर हर बार आ पढ़ो और आ आम का पढ़ो तो आ को कैसे पढ़ोगे आम में उलझ जाओगे आ पढ़ना मुश्किल हो जाएगा लेकिन भूल भाल गए वो निमित्त गए गुरु तो निमित्त थे वो तो आ आम का फिर जब सीख गए आ आ गया तो आम से मुक्त हो जाना है फिर तो जहां बैठो वहीं परमात्मा से संबंध जुड़ जाना चाहिए सदगुरु उथला पानी जहां हमने तैरना सीख लिया अब तो कितने ही गहरे में जाओ तैरना आ गया तब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता पांच फीट गहरा है पानी कि पांच सौ फीट गहरा पानी कि पांच मील गहरा है पानी कुछ फर्क नहीं पड़ता तैरने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता कृष्ण चैतन्य जो मस्ती जो कुमार तुम्हें अनुभव होता है वो धीरे धीरे हर जगह अनुभव होना चाहिए वृक्षों के पास तारों के नीचे नदी के किनारे सागर के तट पर मित्रों में परिवार में मंदिरों में मस्जिदों में गिरजों में गुरुद्वारों में जहां बैठो दुकान में बाजार में वो मस्ती छाई ही रहनी चाहिए वो उतरनी ही नहीं चाहिए तो ही समझना की सच्ची नहीं तो तुम मुझ पर निर्भर हो जाओगे और मुझ पर निर्भर हो गए तो वो एक नई परतंत्रता हो गई शायद शुरू शुरू में निर्भर होना पड़ता है होना पड़ेगा शायद अभी थोड़ी देर तुम्हें निर्भर रहना पड़ेगा मगर तुम्हें याद दिला देना चाहता हूं कि उस निर्भरता से मुक्त हो जाना जब गुरु तुम्हें उस निर्भरता से भी मुक्त दिला दे जो शिष्य में गुरु के प्रति पैदा होती तो समझना कि तुम्हें सच्चा गुरु मिला है लेकिन अभी जल्दी भी मत करना पाठ को बैठ जाने दो कच्चा ही ना रहे पाठ अभी ऐसे थोड़ा थोड़ा तैरना आया हो एकदम गहरे मत चले जाना नहीं डूबोगे व्यर्थ सारा श्रम हो जाएगा भू पर खिंचने दो रतनारे बान अभी और, और। सुर धनु को सरसा ओ आंचल के देश सपनों को बरसा ओ नभ के परिवेश संयम से मत बांधो दर्शन के प्राण अभी चलने दो दौर अभी अभिओ कनक को महका और माटी के गीत जीवन को दहका और सुमनों के मीत अधरों को करने दो छक्कर मधुपान कहीं सौरभ के ठोर अभिओ तनमन को पुलका और रागों के छोर प्रीत कलश ढुलका और बंसी के पोर कुंजों में छिड़ने दो भ्रमरों की तान धरो स्वर के सिर मोर अभी और थोड़ा और थोड़ा और डूब जब तुम्हें मेरी आंखें दिखाई पड़नी बंद हो जाएं जब तुम्हें मैं दिखाई ही पढ़ना बंद हो जाऊं और तुम्हारी ही छवि झलकने लगे जब मैं सिर्फ दर्पण रह जाऊं और जब दर्पण बिल्कुल शुद्ध होता तो दर्पण दिखाई नहीं पड़ता सिर्फ छवि ही दिखाई पड़ती लेकिन दर्पण में मत उलझ जाना दर्पण में क्या है दर्पण ने तुम्हारा चेहरा दिखा दिया धन्यवाद दो आभारी रहो मगर दर्पण से मत बंध जाना दर्पण को लिए मत घूमने लगना दर्पण को सिर्फ मत ढोना बुद्ध ने कहा है पागल ऐसे हैं लोग कि जिस नाव में पार होते हैं फिर उस नाव को सिर पर रख के ढोते कि इस नाव ने बड़ी कृपा की हमें नदी पार करवाया नदी से पार कराया धन्यवाद अनुग्रह लेकिन अब नाव को सिर पर ढोने की कोई जरूरत नहीं लेकिन नदी से पार हो जाना जल्दी मत करना बीच नदी में मत उतर जाना कि अब नाव की क्या जरूरत है बुद्ध ने तो कहा है बीच में मत उतर जाना नहीं तो डूबोगे पार हो जाओ हो शुरुआत हो गई शुभ शुरुआत हो गई किरणें छनछन के आने लगी जल्दी ही पूरा सूरज भी तुम्हारा होगा पांचवा प्रश्न सन्यासी और ग्रस्त के बीच में जो और आ पड़ा है वह क्या है कैसा है और कब तक रहेगा अर्जुन सन्यासी और ग्रस्त के बीच में जो और आ पड़ा है वो तुम्हारे महात्माओं की कृपा से नहीं तो और की कोई जरूरत नहीं है सन्यास की ही सीढ़ी दोनों में भेद करने की जरूरत नहीं है कोई सीमा खींचने की जरूरत नहीं है कहा गारहस्त समाप्त होता है और कहा सन्यास शुरू होता है कोई ठीक ठीक कह भी नहीं सकता गारहस्थ ही सन्यास हो जाता है तुम ठीक से समझो ग्रस्त के जीवन को बस ग्रस्त का जीवन पाठशाला है सन्यास की अगर ग्रस्त बीज है तो सन्यास उसका फूल है अगर गारहस्थ वातावरण भूमिका है प्रस्तावना है तो सन्यास उसकी निष्पत्ति लेकिन तुम्हारे महात्माओं ने सन्यास को और गारहस्थ को विपरीत बता के उपद्रव खड़ा कर दिए, सदियों से यह बात तुम्हें समझाई गई कि सन्यास जीवन का त्याग है घर का द्वार का पत्नी का बच्चे का इस कारण एक घबराहट व्याप्त हो गई कोई सन्यासी हो जाता है तो उसके घर के लोग घबराते पुराना शब्द उन्हें बड़ी मुश्किल में डाल देता है उनको लगता है अब वो छोड़ के जाएगा अब वो भागेगा पहाड़ चला जाएगा घर का क्या होगा बच्चों का क्या होगा कच्ची उम्र है कच्ची गृहस्थी है तो सब मिलके उसे रोकने की कोशिश करते सन्यास की तुम पूजा भी करते हो मगर कोई और के घर में सन्यासी हो तो तुम्हारे घर में कोई सन्यासी हो तो तुम सब विरोध में खड़े हो जाते हो यह अजीब विरोधाभास है और चूंकि सन्यास जीवन विरोधी रहा इसलिए पृथ्वी उस रंग में रंग ही नहीं जा सकी कितने लोग जीवन विरोधी हो सकते जीवन विरोधी जो होते हैं वे रुगुण लोग स्वस्थ नहीं।, नहीं तो जीवन तो परमात्मा है इसका विरोध कैसे करोगे जीवन का विरोध तो परमात्मा का विरोध है मेरा संन्यास जीवन विरोधी नहीं जीवन के प्रति गहन प्रेम है यह जीवन से सगाई है इसलिए मेरे सन्यास में और गारहस्थ में कोई और बीच में नहीं एक ही प्रक्रिया के अंग है गारहस्थ प्रारंभ है सन्यास अंत गारहस्थ से शुरू होना चाहिए जीवन सन्यास पर पूर्ण होना चाहिए जीवन कहीं कोई व्यवधान नहीं और अगर हम इस नए सन्यास को जगत को समझा सके तो अनंत अनंत लोग सन्यास का रस पिए सन्यास की खुमारी में डूबें क्योंकि फिर कोई भय न रह जाए पुराना सन्यास तो बहुत दुष्ट था बहुत क्रूर था बहुत हिंसात्मक था अगर तुम हिसाब लगाओगे तो बहुत घबराओगे चंगीस खान और तेमूरलंग नादिर शाह जैसे लोगों ने भी इतनी हत्याएं नहीं की जितनी सन्यास के नाम पर हुई क्योंकि सन्यासी जितने लोग हो गए उनकी पत्नियों का क्या हुआ कोई हिसाब नहीं कितनों ने भीख मांगी कितनों ने आत्महत्याएं कर ली कितनी स्त्रियां वैश्याए हो गईं उसका सबका जुम्मा किस पर जो लोग घर छोड़कर चले गए सन्यासी हो गए उनके बच्चों का क्या हुआ उनके बच्चे कहां खो गए अनाथ हो गए वो उन्होंने कितने दुख पाए इसका कोई हिसाब करे तो बहुत तुम्हें तो हैरानी होगी भारत में करोड़ों सन्यासी हुए तो कई करोड़ लोग उनके कारण दुखी हुए यह कोई सन्यास है जो दूसरों को दुख देने पर निर्भर हो यह सुख भी कुछ पाने जैसा सुख जो इतने लोगों को दुख देने पर निर्भर हो यह तो शुद्ध हिंसा है इसलिए मैं सन्यास की पूरी परिभाषा बदल रहा हूं का फिर से परिभाषा शुरू कर रहा हूं सन्यास वही है जो स्वयं भी आनंदित हो और को भी आनंदित करे क्यों किसी को दुख दें? दूसरे के भीतर भी तो वही परमात्मा विराजमान जिस पत्नी को तुम छोड़ के जा रहे हो उसमें वही परमात्मा विराजमान जिन बच्चों को तुम छोड़ जा रहे हो उन बच्चों में भी वही परमात्मा फिर फिर उतरा है यहां तुम परमात्मा को सता रहे हो परमात्मा की खोज करने जा रहे हो तुम जैसा मूड़ कोई ना होगा परमात्मा तुम्हारे द्वार पर खड़ा है और तुम पहाड़ों की तरफ भागे जा रहे हो संन्यास का अर्थ है जो है जहां हो तुम जैसी स्थिति है वैसी स्थिति में परम तृप्ति जिन्होंने तुम्हें घेर रखा है उनमें ही परमात्मा का दर्शन पत्नी में परमात्मा का दर्शन पति में परमात्मा का दर्शन बच्चों में परमात्मा का दर्शन पड़ोसियों में परमात्मा का दर्शन कठिन है ये काम गुफा में बैठ जाना बहुत आसान है कोई भी मूड कर सकता है पशु पक्षी कर लेते हैं तुम्हारी खूबी क्या भेड़िए कर लेते हैं तुम्हारी खूबी क्या लेकिन बीच बाजार में बैठकर जीवन के घने संघर्ष में खड़े होकर भी शांत होना मौन होना प्रार्थना पूर्ण रहना धन्यवाद से भरे रहना अनुग्रह से न चूकना वह बात कठिन वही चुनौती स्वीकार करने योग्य वही है लोग सोचते हैं मैंने सन्यास को सरल कर दिया वे गलत सोचते हैं। मैंने सन्यास को उसकी परम गरिमा में ऊंचाई पर ले जाने की चेष्टा की पुराना सन्यास सरल था भगोड़ों का था भगोड़ापन हमेशा सरल युद्ध से पीठ दिखा के भाग जाने में कोई बड़ी कुशलता होती युद्ध से जो पीठ दिखा देता है उसको हम भगोड़ा कहते हैं, पलायनवादी कहते हैं, कायर कहते हैं और जीवन के युद्ध से जो भाग जाता है उसको सन्यासी कहोगे तुम ये भी कायर ये भी भगोड़ा है जीवन से भागना नहीं जीवन में जागना है भागो मत जागो और तब अर्जुन तुम पाओगे कि सन्यासी और ग्रस्त के बीच कोई और नहीं दोनों जुड़े एक ही लहर के दो हिस्से दो छोर एक ही लहर के दो छोर आखिरी प्रश्न क्या यह सत्य है कि सत्य को छिपाना असंभव है वह किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाता है शरणानंत यह सत्य है कि सत्य को छिपाना असंभव सत्य तो प्रकाश जैसा है कैसे छिपाओगे उसे वो तो अंधेरे से अंधेरे में भी प्रकट हो जाएगा सत्य को छिपाने का कोई उपाय नहीं हालांकि हम छिपाने के उपाय करते हैं मगर हमारे सब उपाय व्यर्थ सिद्ध होते हैं फिर भी हम उपाय करते चले जाते हैं इस आशा में कि शायद कभी सफल हो जाएं सब झूठ हमारे पकड़े जाते हैं देर अबेर यह हो सकता है थोड़ी देर लगे मगर सब झूठ हमारे पकड़े जाते मगर फिर भी आदमी सोचता है कि शायद इस बार न पकड़ा जाऊं झूठ के पैर ही नहीं होते वो चल नहीं सकता वो चलता भी है तो सत्य के पैर ही उधार लेके चलता है यह भी ख्याल रखना इसलिए हर झूठे आदमी को सिद्ध करना होता है कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य उसे चिल्ला चिल्ला के सिद्ध करना होता है कि ये सत्य ये वो सत्य से पैर उधार ले रहा है क्योंकि झूठ अपने आप तो चल नहीं सकता वो तो लंगड़ा है सत्य के पैर मिल जाए तो थोड़ा बहुत चले मगर दूसरों के पैरों से कितनी दूर चल सकते हो ज्यादा दूर नहीं चल सकते मुला नीन पर अदालत में मुकदमा था उसने दो शादियां कर ली जो कानून के खिलाफ है उसके वकील ने सिद्ध किया कि ये बात गलत है और मुल्ला ने कहा कि नहीं मैंने दो शादी नहीं की मेरी तो एक ही पत्नी वकील होशियार था झूठ चल गई उसने कानून की बड़ी बारीकियां निकाली और सिद्ध हो गई बात मजिस्ट्रेट ने कहा कि ठीक है नसरुद्दीन ये सिद्ध हो गया कि तुम्हारी एक ही पत्नी तुम जुर्म से बरी किए जाते हो अब तुम घर जा सकते हो नसरुद्दीन ने कहाजूर एक बात और मैं किस घर जाऊं क्योंकि दोनों पत्नियां राह देख रही हूं छिपाते रहो ज्यादा देर ना छिपा पाओगे कहीं ना कहीं से सत्य प्रकट हो जाए किसी न किसी तरह सत्य प्रकट हो जाए जब श्री मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो चंदुलाल और डब्बू जी चौरस्ते से बातें करते नहीं कर रहे थे चंदूलाल बड़े जोश में कह रहा था कि यह खूसर बुढ़ा अब छाती पे आ बैठा अब तो भगवान ही बचाए तो बचाए गधों के हाथ में देश पड़ गया है हर साख पे उल्लू बैठे अंजाम में गुलिसत क्या होगा चौरस्ते पे खड़े पुलिस वाले ने कहा कि रुक अबे चंदूलाल तू मुरारजी देसाई के खिलाफ बोल रहा है तू देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहा है थाने चल चंदूलाल फोरम बदल गया उसने कहा अरे आप भी क्या बात कर रहे मैं अपने देश की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं तो लंका की बात कर रहा हूं उस पुलिस वाले ने कहा तूने हमें पागल समझा है हमें पता नहीं कि खूसड़ बुद्धा किस देश में छाती पे बैठा है? छिपाना सकोगे बात प्रकट हो ही जाएगी इधर से नहीं उधर से सत्य में एक सरलता है इसलिए सत्य बोलने वाले व्यक्ति को बहुत याददाश्त नहीं रखनी पड़ती उसने क्या कहा क्या नहीं कहा झूठ बोलने वाले को बहुत हिसाब रखना पड़ता झूठ बोलने वाले को एक बात पक्की समझ लेनी चाहिए कि स्मृति उसकी अच्छी होनी चाहिए सच बोलने वाली की स्मृति अच्छी ना हो तो भी चल जाएगा लेकिन झूठ बोलने वाले के पास तो अच्छी स्मृति होनी ही चाहिए क्योंकि उसे सदा याद रखना पड़ेगा कहां उसने क्या झूठ बोला और उस झूठ को बचाने के लिए उसको और झूठ बोलने पड़ते एक झूठ को बचाने के लिए हजार झूठ बोलने पड़ते और जब एक ही पकड़ में आ जाता तो हजार से फिर कैसे बचोगे जितने झूठ बोलोगे उतने ही जाल में उलझते जाओगे पकड़े जाओगे झूठ बोलने वाले आदमी का जीवन अपने ही हाथ से उलझ जाता है सत्य बोलने वाला व्यक्ति सरलता से जी सकता है उसे चित्त में बहुत से हिसाब नहीं रखने पड़ते उसका चित्त जो है उसी को कहता है जैसा है वैसा ही कहता है वही बात समाप्त हो जाती झूठ के बच्चे पैदा होते बच्चों के बच्चे पैदा होते झूठ बिल्कुल शुद्ध भारती वो संतत नियमन में विश्वास ही नहीं करता सत्य के बच्चे पैदा होते नहीं सत्य बिल्कुल ब्रह्मचारी सत्य बोल दिए कि पूर्ण विराम आ गए ना उसके बचाने के लिए कुछ करना पड़ता ना छिपाने के लिए कुछ करना पड़ता सत्य में एक महिमा भी है एक सुरभ भी है जिस व्यक्ति के जीवन में जितना ज्यादा सत्य होगा उतना ही ज्यादा सुगंध होगी सुवास होगी और जिस व्यक्ति के जीवन में जितना ज्यादा झूठ होगा उतनी ही दुर्गंध होगी इसलिए राजनीतिज्ञों से अगर दुर्गंध आती हो तो कुछ आश्चर्य नहीं पंडित पुरोहितों से अगर दुर्गंध आती हो तो कुछ आश्चर्य नहीं ये सब झूठ में जी रहे हैं। ये सिंहासनों पे भी बैठ जाएं तो भी इनसे दुर्गंध आती और जीसस जैसा व्यक्ति सूली पे भी चढ़ जाए तो भी सुगंध ही छोड़ जाता है अपने पीछे जो सदियों तक गूंजती रहती उसका संगीत सदी सदी तक सुना जाता है सत्य शाश्वत है और झूठ क्षण है झूठ तो ऐसा है जैसे पानी का बबूला सुंदर लगता है जब होता है और सुबह की सूरज की किरणों में बड़ा रंगीन भी लग सकता है हीरे का धोखा दे पानी की बूंद रुकी हो घास के पत्ते पर और सूरज की रोशनी में चमकती तो ऐसा लगती जैसे मोती हो मगर जरा सा हवा का झुक कि सब राज खुल जाता है झूठ भी जल्दी ही खुल जाता है ज्यादा देर नहीं चलता और तुम सबने जीवन को झूठ पे खड़ा कर रखा है और मजा तो यह है कि जो तुम्हें सत्य की बातें समझाते हैं, उन्होंने ही तुम्हारे जीवन को झूठ पे खड़ा करवा दिया है सबसे बड़ा झूठ तो यह है कि तुमने मान लिया है कि ईश्वर है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईश्वर नहीं ईश्वर है निश्चित है मगर मानना मत जानना जब है तो जानेंगे माने क्यों जो चीज ना हो उसको मानना पड़ता है जो चीज है उसे जानना चाहिए मानना क्यों मगर झूठ सस्ता होता है और सत्य के लिए कीमत चुकानी पड़ती है मानना बिल्कुल सस्ती बात है जो चाहो मान लो लेकिन जानना महंगी प्रक्रिया है क्रांति से गुजरना होगा जानने के लिए चित्त को निर्मल करना होगा जानने के लिए चेतना को जगाना होगा जानने के लिए मन से मुक्त होना होगा जानने के लिए समाधि को निर्मित करना होगा तब समाधान होगा तब सत्य का अवतरण होगा वो सब महंगा काम है मानने में क्या रखा है मान लिया कि ईश्वर है मान लिया कि नर्क है स्वर्ग है मान लिया कि कुरान सही बाइबल सही वेद सही मानने में क्या लगा है कुछ लगता नहीं कुछ खर्च होता नहीं कुछ करना नहीं पड़ता और जब इतने सस्ते में ईश्वर मिलता हो तो कौन ना ले ले मगर इतना सस्ता ईश्वर झूठा ही होगा तुम्हारा ईश्वर झूठा है तुम्हारे मंदिर झूठे तुम्हारी मस्जिदें झूठी क्योंकि तुम्हारा बुनियाद ही झूठ पर तुम्हारी आधार सिलाई झूठ पर विश्वास सब झूठे होते अनुभव चाहिए मेरा जोर है अनुभव पर अस्तित्वगत अनुभव मैं तुम्हें विश्वास नहीं दिलाना चाहता कि ईश्वर मैं तुम्हें अनुभव कराना चाहता हूं कि ईश्वर है और इसलिए मुझे पहले तुम्हें तुम्हारे विश्वासों से मुक्त कराना होगा तुम अगर हिंदू हो तो मुझे तुमसे तुम्हारा हिंदुत्व तो छीनना होगा और तुम अगर मुसलमान हो तो मुझे तुमसे तुम्हारा मुसलमान होना छीनना होगा तुम अगर जैन हो तो जब तक तुम्हारा जैनत्व ना छूटे तुमसे तब तक तुम्हारे जीवन में कोई आशा की किरण नहीं फूट सकती क्योंकि तुम्हारा जैन हिंदू मुसलमान यहूदियों होना सब झूठ है मान्यताओं पर खड़ा है तुम्हें लोगों ने कह दिया है और तुमने मान लिया है तुम्हारे बाप दादे मानते थे तो तुमने मान लिया है तुम्हारे चारों तरफ की हवा में बात है तो तुमने मान लिया है लेकिन तुमने खोजा तुमने जिज्ञासा की तुमने अभीपसा की तुमने मुमुक्षा की तुमने प्राण लगाए दांव पर अगर नहीं लगाए तो इन झूठों से मुक्ति नहीं हो सकती इन झूठों के कारण ही तुम जन्मों जन्मों से भटक रहे हो और इसलिए तो तुम्हारे ईश्वर की मान्यता और तुम्हारी पूजा और तुम्हारी प्रार्थना सब दो कौड़ी की मालूम पड़ती काश तुम ईश्वर का एक कण भी जान लो तो तुम्हारे जीवन में ज्योति फैल जाए तुम ज्योतिर्मय हो सत्य को छिपाया नहीं जा सकता सत्य की जरा सी झलक तुम्हारे जीवन में आ जाए कि अपने आप दूसरों को उसकी खबर मिलने लगेगी अपने आप दूर दूर से लोग आने लगेंगे तुम्हारा पता पूछते कोई अज्ञात जैसे उन्हें खबर देने लगेगा कि जाओ सत्य कहां घटित हो गया है सत्य कहां अवतरित हो गया है? ऐसे ही तो सदुगुरु खोजे जाते हैं। नहीं तो सदुगुरु को खोजोगे कैसे कोई सकल सूरत पर छाप नहीं होती सदगुरु की खोज कैसे होती इसी तरह होती उसका सत्य अभिव्यक्त होने लगता है सूक्ष्म तरंगों की तरह और दूर दूर जहां जहां प्यासे लोग हैं उनके हृदय में आकर्षण जैसे कोई चुंबक खींचने लगे तुम ठीक पूछते हो शरणानंद सत्य को नहीं छिपाया जा सकता है छिपाने की जरूरत भी नहीं छिपाते ही लोग झूठ को हैं छिपाना ही झूठ को पड़ता है झूठ है इसलिए छिपाना पड़ता है सत्य को छिपाने की जरूरत भी नहीं छिपाओगे भी क्यों सत्य को तो प्रकट होने दो जीसस ने कहा चढ़ जाओ मकानों के मुंडेरों पर और आवाज दो सत्य को बोलने दो गूंजने दो सत्य को कंठ दो गीत दो ताकि जितने अधिक लोग उसे सुन सकें, पहचान सकें, उतना अच्छा इस पृथ्वी पर थोड़े से लोग हुए जिन्होंने सत्य को उसकी परिपूर्णता में जाना उन थोड़े से लोगों के कारण ही मनुष्य में मनुष्यता है हटा दो दस बारह नाम पृथ्वी से बुद्ध का जरथुस का जीसस का मोहम्मद का महावीर का लाउसू का एक दस बारह नाम हटा दो पृथ्वी से और आदमी जंगली जानवर हो जाएगा तुम्हारे भीतर जो कुछ भी गरिमा में गौरव में तुम्हारे भीतर जो थोड़ा बहुत काव्य है सौंदर्य संगीत है वह इन थोड़े से लोगों के कारण इनका सत्य आज भी तुम में गूंज पैदा कर रहा है एक व्यक्ति सत्य को उपलब्ध होता है तो उसके साथ पूरी मनुष्यता एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाती तुम्हें अगर सत्य कोई बात लगे अनुभव में लगे तो बांटना उसे बेझिझक बांटना कृपणता मत करना कंजूसी मत करना उसे छिपा के मत रखना और तुम छिपा के भी रखो तो भी छिपा ना पाओगे उसे छिपाया जा नहीं सकता है आज इतना है